नमस्कार किसान भाई बहनों आप सभी का मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत है और आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं महेंद्र ठाकुर जी से जो गोंदिया से बजारे हुए हैं गोंदिया महाराष्ट्र में आता है और हम लोग आज जो बात करेंगे वो ये रहेगा कि कीटनाशक कई बार हम लोग जो है खेती करते हैं और अच्छी फ़सल लगने के बाद जो है एक बहुत बड़ा मुश्किल आता है हमारे पास समस्या आ जाती है कि कहीं ना कहीं कीड़ों का जो है प्रकोप बढ़ जाता है और कई बार हम लोग कैमिकल यूज़ करते हैं तब भी ठीक नहीं होता है कई बार स्पेसिफिक उन कीड़ों के लिए स्पेसिफिक दवाइयां होती हैं जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होता है और ख़ास करके हम लोग जो है उसके पूरा डिफाइन भी नहीं कर पाते यानी पूरी तरह से वो कैसा है कैसा रंग का है क्या करता है वो सारी बातें हम नहीं जानते हैं तो ये एक वैज्ञानिक या माइक्रोबाइलॉजिस्ट ही इन चीज़ों को अच्छी तरह से ठीक तरह से समझ सकता है और वही सही ढंग से इसका उपचार बता सकता है तो ऐसे ही माइक जिस्ट जीवाणु विशेषज्ञ महेंद्र जी हमारे साथ हैं महेंद्र ठाकुर जी जो इसी विषय पर हमें आज बताएंगे कीटनाशक के बारे में तो आप सभी की तरफ से महेंद्र ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में नमस्कार महेंद्र जी मैं जानना चाहूँगा कि हम लोग कीटनाशक बोलते ही हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि बस केमिकल दवाइयाँ यूज़ करो फवारी कर दो या ला के ख़त्म पानी में मिला के मार दो तुरंत ठीक हो जाएगा ऐसे हम लोग सोचते हैं तो कीटनाशक ये हमारे जैविक विधि के अंदर कैसे हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं क्या है जैविक कीटनाशक उसके बारे में बताइए जरा मैं थोड़ा इसमें एक मिनट के लिए ये बताना चाहूँगा कि जैसे मनुष्य को बीमारी होती है हाँ हा। वैसे पेड़ पौधों की बीमारियाँ होती है प्राणियों की भी अलग अलग बीमारियाँ होती जैसे मनुष्यों में बीमारियों का प्रमाण बढ़ता गया वैसे ही अभी पेड़ पौधों में भी काफ़ी बीमारियाँ बढ़ गई लेकिन जैसे अभी डेवलपमेंट हुआ है कि हम अपनी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो सारा वो चेकअप करता है चेकअप करने के बाद वो दवाइयाँ लिख कर देता है तो वैसे ही हमारे खेत में पौधों के ऊपर बीमारी आए तो सबसे पहला डॉक्टर तो हम समझने की कोशिश करने चाहिए कि वो दवाई या वो बीमारी किस तरह की है कई बार ये होता है किसान देखता है कि ये बीमारी लग गई और बीमारी के साथ साथ फिर वो तुरंत चला जाता है और देखता है कि इसके ऊपर दवाइयां छिड़कनी हैं तो कृषि केंद्र में जाएगा दवाई के दुकान में जाएगा कीटकनाशक लेके आएगा और कीटकनाशक लेके आने के बाद जैसा उसको बताया गया वैसे वो स्प्रे करेगा या तो कई बार ये होता है कि बाजू वाले किसान ने ये डाला था तो मैं भी ये डालूं। या पिछले साल मैंने ये डाला था इसलिए ये डाल देते हैं या फिर हम जब दुकान में जाते हैं कीटकनाशक शॉप में तो उस दुकान में जाने के बाद वो जो दुकानदार बता देता है वही दवाइयाँ हम डाल देते हैं सवाल ये हैं कि हमारे खेत में कौन सी बीमारी आई और उसका प्रमाण कितना है अगर बीमारी का प्रमाण के हिसाब से दवाइयों का प्रमाण होना चाहिए हम जिसको पूछते हैं जो कीटकनाशक बेचने वाला विक्रेता है उसके पास जाते हैं तो उनको ना तो वो देख पाते हैं कि आपके खेत में कौन सी बीमारी है ना वो कितनी बीमारी है ना वो ये देख पाते हैं तो हम इलाज यहाँ जो कर रहे हैं पौधों का वो बगैर डॉक्टर को दिख, दिखाए हम दवाइयाँ ले रहे हैं और उसमें किसी भी तरह से विक्रेता जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहता तो वो समझता है कि चलो आप ये एक दवा मार दो और ये भी मार दो मतलब पता है इससे नहीं मरी तो उससे मरी जाएगी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मरी जाएगी <laughs> फिर दूसरी हम ये बात करें कि आ, कितना मारना है वो भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। क्योंकि आपकी क्रॉप की डेंसिटी कितनी है क्रॉप कितना घना है उसमें बीमारी कितनी है उस हिसाब से उसका डोज रिकमेंड किया जाता है तो वो नहीं होने की वजह से वो भी देखता नहीं है तो वो तो बता तो वो देता है तो वो जनरली हायर डोज देता है इसमें दो चीज़ें होती है एक तो ऐसा होता है कि आपको जो ज़रूरत की नहीं थी वो भी उसके साथ चले गई मतलब आप में उसमें खर्चा हुआ डोज यदि दो ml का था और आपको चार एम दिया गया या तीन एम तो, दिया गया तो भी नुकसान तो है बीमारी तो चले जाएगी लेकिन उतने की ज़रूरत नहीं थी पैसा ज़्यादा खर्च हुआ दूसरी बात ऐसी हुई कि हमारे उस फसल के अंदर में जो टॉक्सिक मटेरियल है जो कम रहा रहता वो सबसे ज्यादा हो गया इस वजह से हम ये हमने ये देखा गया कि इसका जो बैलेंसिंग जो है वो पूरा पूरा बिगड़ चुका है नहीं, नहीं। और इस वजह से किसान भाइयों को नुकसान सबसे ज्यादा इसलिए कि उनकी कॉस्ट जो है कीटकनाशक की सबसे ज्यादा हो गई है नहीं, नहीं। तो इस तरह से पैसा भी जेब भी खाली होता है और प्रदूषित करने का वातावरण प्रदूषित करने का दोष भी किसानों के ऊपर लग जाता है जब हम बात करते हैं जैविक कीटकनाशक की तो इसमें भी ऐसे ही है कि एक कीटकनाशक कुछ कुछ कीटकनाशक ऐसे हैं कि जिनको पर्टिकुलर उस बीमारी के ऊपर ही काम कर लेकिन कुछ कीटकनाशक ऐसे हैं कि जो जनरली हमको निशान या उसकी निशानी जब दिखे उस समय से हम उसको इस्तेमाल करना यदि चालू कर देते हैं तो उसका रोकथाम किया जा सकता है मतलब इस तरह की बीमारियाँ न आए तो जैविक कीटकनाशक में हमने देखा है कि जिसमें कई सारे बैक्टीरियाज हैं कुछ वायरसेस है और कुछ वनस्पतिजन्य हैं लेकिन सबसे ज़्यादा परिचित हमारे पास जो है वो है फपुंदनाशक दो प्रकार के जिसको एक ट्राइकोडर्मा के नाम से जानते हैं और दूसरा सूडोमोनास फ्लोरोसन्स के नाम से जाना जाता है तो ये सूडोमोनास फ्लोरोसन्स जो है ये बैक्टीरिया हैं जो जनरली ब्लाइट जिसको कहा जाता है मतलब करपा लगता है ब्लाइट आता है ऐसे बीमारियों के लिए सूडोमोनास फ्लोरोसन्स का उपयोग किया जाता है उसी तरह कई प्रकार की इल्लियाँ हमारे खेत में आती हैं तो उसमें जैसे स्पोडोपटोरा हेलियोथिस ये सब उनके साइंटिफिक नेम हैं लेकिन हुँ, वो पत्ता खाने वाले जैसे टोबैको की ऊपर लगने वाली एरेंडे के ऊपर लगने वाली इली ये विशिष्ट प्रकार की इली होती है तो ऐसे इल्लियाँ फिर आते तुम्हारे माइट्स भी आते हैं और तुम्हारा मिलीबग जिसको कहते हैं मावा जिसको मावा जिसको कहते हैं इस तरह की भी बीमारी जब आती है तो ये बहुत सारा नुकसान करके जाती है कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जिसको हम सकिंग पेस्ट कहते हैं जो सिर्फ चूसने का काम करती हैं, आंखों से दिखते नहीं है लेकिन वो अपना काम करते, करते जाते पौधा है। कमजोर हो जाता है बाहर से समझ में आता नहीं है और कुछ ऐसे सकिंग पेस्ट जो है जो शोषण करने वाले कीड़े हैं ये कीड़े खुद का ज़्यादा नुकसान नहीं है लेकिन ये नुकसान क्या करते हैं एक जगह का वायरस को दूसरे जगह का फैलाने का काम मतलब यहाँ की बीमारी वहाँ पहुंचाने का काम ये जो कीड़े करते हैं जिस वजह से भी किसानों का काफ़ी नुकसान होता है तो इस तरीके से नाशक में हमने देखा कि जिसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम और सुडोमोनासफ्लोरोसंस ये जो मुख्य रूप से, से दवाएँ ये है कीटकनाशक है जैविकीटकनाशक या फपुन्नाशक हम कहेंगे ये अच्छा काम करती है वैसे इल्लियों के लिए बिवेरिया बेसियाना वर्टिसलियम लेकरी मेटाराइजम पैसेलोमैसिस इस तरह से और बैसिलस थ्र इस तरह से कई सारी ऑर्गेनिजम्स जो है जो जीवाणु जो है सूक्ष्म जीवाणु जो तैयार किए जाते हैं वो परिणामकारक अपना प्रभाव देते प्रभाव देंगे अच्छा रिजल्ट आएगा जी हाँ एक बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हम लोग जिस तरह से जब भी कोई इस तरह की बीमारियां लग जाती हैं पौधों में या फिर फसल में तो हम लोग सीधे ही जाते हैं और उस दुकानदार से या जो भी बाज़ार में उपलब्ध है उसको बोल देते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि हम लोग वो अंदाज से ले लेते हैं और उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता कि कितना उसको देना चाहिए था कितना देना है और दुकानदार भी अपने मुनाफे के लिए कस्टमर को बंदाए रखने के लिए वो इससे अपना बताएगा कि हाँ मार दो आप हो जाएगा इससे ठीक गारंटेड है इससे एक भी कीड़ा आपका खेती में नहीं रहेगा लेकिन कीड़ा के साथ साथ जो है हवा दूसरे भी चीज़ें नुकसान कर देता है ये हमारे ध्यान में नहीं आता है और किसान ज़्यादातर सोचता है कि अपना बस कीड़े ठीक हो जाए जो बीमारी लगी हो ठीक हो जाए इसकी वजह से लेकिन अभी हम लोग को ये पता चल रहा है कि आपसे कि हम लोग अगर जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना शुरू करें जी तो इसमें मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें एक तो पैसे हमारे कम बच लगेंगे और दूसरा है हमारा खेती को नुकसान नहीं होगा जी जैसे वो केमिकल वाला चीज अगर मारते भी है तो दूसरा कोई न कहीं अगर ज्यादा प्रमाण पे चला जाएगा तो नुकसान कर सकता है पैसा और नुकसान दोनों साथ साथ हो सकता है उसमें तो और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कुछ हमारे जो मित्र कीटक होते हैं वो, वो, है। वो भी मर जाते तो तो वो भी मर जाते हैं जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं हमारे ध्यान में नहीं तो मैं चाहूँगा कि आप अगर बीमारी के समय में किसी भी तरह का केमिकल या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो ये बहुत रिस्की काम हो सकता है ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है और इसमें जो है हम किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान तो हो ही जाता है और प्लस दूसरे लोगों के लिए भी जब हम अपने इस फसल को बेचते हैं तो उसमें भी जो भी कुछ अगर कमी ज़्यादा है तो उसका भी जो बोझ है वो हम पर ही आएगा तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप लोग से नम्र विनती करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनिए समझिए नहीं समझ में आता है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं आपके पास केवीके के पास जो हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर भी आप जा सकते हैं तो उनसे ये आप हक़ से मांग सकते हैं कि हमको जैविक कीटनाशकों की कुछ लिस्ट दे दीजिए तो उससे आप ले सकते हैं और उससे भी आपको पता चल सकता है और अभी महेंद्र जी जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जीवाणु विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरह से जैविक कीटनाशकों का उपयोग हमारे लिए कितना फ़ायदा देता है और हम लोग अगर सही ढंग से उसको खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पैसे और नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है हमारे पैसे भी बच जाते हैं और हमारा जो फसल होगा वो क्वालिटी वाला गुणवत्ता वाला होगा तो आप सभी अच्छी तरह से इस चीज़ों को समझ रहे होंगे मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर से आपके साथ होंगे अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद हम फिर से महेंद्र जी से बात करेंगे जैविक कीटनाशकों की कुछ लिस्ट मैं आपको लिखाने वाला हूँ तो आप अपना कागज और पेन मैं जानता हूं आप अगर पढ़े लिखे नहीं होगा तो कोई बात नहीं आपके बाजु में आपके लड़का लड़की जो भी है उसको बुला के रखिए उसके हाथ में कागज़ और पेन दीजिए या कहिएगा रेडियो में जो सुना रहे हैं उसके नाम्स लिखना ज़रूर तो वो नाम्स आपके पास लिखे रहेंगे तो आप बाज़ार में जा कर उसको ख़रीद भी सकते हैं सही चीज़ आपको मिलेगी तो सही काम आपका बनेगा तो चलिए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद हम लोग आएँगे आपसे बात करेंगे जैविक किट की लिस्ट आपको बताएँगे और किस तरह से आगे हम लोग उसका यूज़ कैसे करना वो भी बताएंगे लेकिन ब्रेक के बाद जी हाँ आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो दिंग बदलो, दिंग बदलो, दिंग बदलो, बदलो खेत क्यों खोया ढंग बदलो खेत क्यों खोया ढंग बदलो ढंग बदलो खेत क्यों खोया बदलो खेत क्यों खोया कपड़ा और बसेरा सबके लिए जरूरी है पर जो पैदा होगा खाना ताचारी मजबूरी है पर जो पैदा होगा खाना ताचारी मजबूरी है मजबूरी का रंग बाबा मजबूरी का रंग बाबा मजबूती से धोया ढंग बदलो खेत क्यों ओ खेत क्यों खोया ढंग बदलो खेत क्यों खोया ढंग बदलो ढंग बदलो खेत क्यों खोया बदलो खेत क्यों खोया कहे खुद को बदलो पूरा संसार बदलना है आचार विचार सभी बदले पहले आहार बदलना है आचार विचार सभी बदले पहले आहार बदलना है परिवर्तन की इस बेला में परिवर्तन की इस बेला में जग जागा तू सोया ढंग बदलो के क्यों खोया ढंग बदलो रंग बदलो खेत क्यों खोया बदलो खेत सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुब 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार किसान भाई बहनों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं महेंद्र ठाकुर जी से जो गोंदिया महाराष्ट्र से बधा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जीवाणु विशेषज्ञ हैं और हम बात कर रहे हैं अभी जीवाणु कीटनाशकों के बारे में आप सभी को मैंने बताया था कि हम थोड़ी देर में आएंगे और आपको लिस्ट कुछ बताएंगे जो आपको लिख के रखना है और साथ ही साथ कई बार ऐसे हो जाता है कि बाज़ार में जीवाणु कीटनाशक मिलते बहुत हैं लेकिन उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते तो उससे अच्छा हम खरीदने के बजाय अगर घर में बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत है और हम लोग थोड़ा सा विधि जान ले तो उसको शाम में आप बैठ के इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके घर में भी बना के रख सकते हैं और ये आपका अपना होगा तो इसमें कोई नुकसान की बात ही नहीं है ये यूज जितना भी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा तो आइए फिर से एक बार महेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इतनी अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं और मैं चाहूँगा आप किसान भाइयों प्यार से इन चीज़ों को सुनिए ध्यान से सुनिए इसको अच्छी तरह से कागज़ पेन पे लिख के रखिए ताकि आपको बनाने में आसान हो अभी हम बात कर रहे थे जीवाणु कीटनाशक के तो ऐसे जीवाणु कीटनाशक उपलब्ध हैं जो मार्केट में लैबोरेटरीज में इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं कुछ जीवाणु कीटनाशक हम अपने घर में अपने खेतों में तैयार कर सकते हैं जिसके वजह से जनरली वो वनस्पति वनस्पतिजन्य कीटकनाशक जो हैं वो अच्छे काम करते जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे मतलब कई प्रकार की बीमारियों से आने को आने नहीं देंगे कि जिसमें कई सारे बैक्टीरियाज़ हैं कुछ वायरसेस हैं और कुछ वनस्पति वनस्पतिजन्य हैं लेकिन सबसे ज़्यादा परिचित हमारे पास जो है वो है फपुंदनाशक दो प्रकार के जिसको एक ट्राइकोडर्मा के नाम से जानते हैं और दूसरा सोडोमोनास फ्लोरोसन्स के नाम से जाना जाता है तो ये सुडोमोनास फ्लोरोसेंस जो है ये बैक्टीरिया है जो जनरली ब्लाइट जिसको कहा जाता है मतलब करपा लगता है ब्लाइट आता है ऐसे बीमारियों के लिए सुडोमोनास फ्लोरोसेंस का उपयोग किया जाता है उसी तरह कई प्रकार की इल्लियाँ हमारे खेत में आती हैं तो उसमें जैसे स्पोडोपटोरा हेलियोथिस ये सब उनके साइंटिफिक नेम हैं लेकिन वो पत्ता खाने वाले जैसे टोबैको के ऊपर लगने वाली एरंडे के ऊपर लगने वाली इल्ली ये विशिष्ट प्रकार की इल्ली होती है तो ऐसी कुछ विधियाँ जो है वो किसान भाई तय अपने घर में अपने खेतों में तैयार कर सकते हैं अब हम दसपरणी अर्क की बनाने की विधि जानेंगे दसपरणी अर्क बनाने के लिए 50 लीटर पानी एक ड्रम में लीजिए उस 50 लीटर पानी में दो किलो कड़वे नीम के पत्ते एक किलो सीताफल के पत्ते एक किलो कन्हेर के पत्ते एक किलो पपीता के पत्ते एक किलो करंजा के पत्ते एक किलो हरी मिर्च के पत्ते एक किलो इरंडी के पत्ते और एक किलो गाय का गोबर उसमें दो लीटर गोमूत्र, इस तरह से एक साथ मिलाकर उसको बंद कर दें और आने वाले 20 से 25 दिन तक उसको बंद ही रखें इस 20 से 25 दिन के अंदर उन सारी पत्तियों से ऐसे अर्क बाहर निकलेंगे जो एक कीटक नाशक का काम करेंगे तो ये 20 से 25 दिन के बाद में इस सारी सड़ी हुई जो चीज़ें हैं सारे जो पत्ते हैं इनको डंडे से एक बार अच्छे से हिला दें हिलाने के बाद उसको छान लें और इसको ड्रम में पैक करके रखें ये आपका जो अर्क है आने वाले समय में जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपने खेत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी विधि जो है दो लीटर अर्क सौ लीटर पानी में, में मिला के, मिला के स्प्रे करें आने वाले समय में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो दो महीने तीन महीने तक इसको आप अपने खेत में इस्तेमाल कर, कर सकते हैं मुझे लगता है महेंद्र जी ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये जो अर्घ है दशपर्णी अर्घ जिसको कहते हैं ये जीवाणु जैविक कीटनाशक हो गया एक तरह का और ये अपने खेती में बना के रख सकते हैं या घर में भी बना के आप रख सकते हैं इसे और किसान भाई बहन ने बाहर से बाजार से जो कीटनाशक खरीदते हैं उससे वो मुक्त हो जाएंगे और साथ ही साथ ये अपने घर का बनाया हुआ है और पूरा छः महीने तक जब भी आपको लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा भी आप अगर एक रेगुलर रूटीन में के से भी पंद्रा पंद्रा दिन में अगर करें तो कोई हर्जा वैक्षिस वैक्षिस वैक्षिस वैक्षिस वैक्षिस वैक्षिस वैक्षिस है।, है।, है तो ये एक अच्छा होगा की आपको भूमि को और आपके पौधों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा एक टॉनिक भी मिलेगा और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी मिलेगा तो ये आप ऐसे भी पंद्रह पंद्रह दिन में जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सौ लीटर वो मेडिसिन आपका बन जाता है और 100 लीटर में अगर दो लीटर लेकर 100 लीटर पानी में मिला के आप आ, करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है तो इसका यूज़ ज़रूर कीजिए आप लोग और मैं फिर से एक बार आपको विधि बताना चाहूँगा दशपरनी का महेंद्र सिंह जी के साथ में आ, उन चीज़ों को रिपीट करता जाऊँगा अगर आपने नहीं लिखा हो या भूल गए हैं तो कागज़ पेन ले लीजिए अभी के अभी और अभी फिर इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए जैविक कीटनाशक जो अर्क है वो आपको उसके विधि को फिर से रिपीट करा रहा हूँ मैं महेंद्र सिंह जी और हम दोनों बोलते जाएंगे आप लिखते जाइए और ये बनाने के लिए आपको आसान हो इसलिए हम लोग रिपीट कर रहे हैं चलिए एक बार फिर से महेंद्र जी मैं, मैं चाहूंगा कि आप दर्शनी अर्क के जो सिस्टम है उसको फिर से रिपीट करें हमारे घर में कोई ड्रम हो एक ड्रम ले लेना है। जी हाँ एक ड्रम लेटर पचास लीटर वाला और उसमें पचास लीटर पानी डाल दे और थोड़ा बड़ा होना चाहिए कैपेसिटी ताकि हम घुमाए तो वो बाहर न हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। कम से कम 100 लीटर का ही आप ले लीजिए दम उसमें 50 लीटर पानी आप डालें शुद्ध पानी जी और इस पानी में हमारे पास जो रहते हैं जैसे कड़वे नीम के पत्ते कड़वे नीम के पत्ते दो किलो दो किलो कड़वे नीम के पत्ते एक किलो सीताफल के पत्ते एक किलो सीताफल के पत्ते एक किलो कन्हेर के पत्ते एक किलो कनेर के पत्ते एक किलो पपीता के पत्ते एक किलो पपीता के पत्ते और एक किलो करंजा के पत्ते और एक किलो करंजा के पत्ते एक किलो एरंडी के पत्ते एक किलो एरंडी के पत्ते एक किलो गाय का गोबर एक किलो गाय का गोबर और दो लीटर गोमूत्र, और दो लीटर गोमूत्र जी और मुझे लगता है कि एक और हरी मिर्च रह गई थी हमने बताया एक किलो एक किलो हरी मिर्च एक किलो हरी, हरी मिर्च, मिर्च के पत्ते पत्ते उसके पत्ते हैं हरी मिर्च नहीं मिलाना आप <laughs> और आप सही से लिख लेना मैं गिनाऊँ आपको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ पूरे नौ आइटम हो गए आपके पास ठीक है अच्छा अब आगे बढ़ते हैं तो अब ये पूरे 50 लीटर पानी में जो ड्रम में आपने रखे उसमें ये मिला देना है जी हाँ और इसको बंद करके 25 दिन तक बंद ही रहना बंद ही रखना है <laughs> हाँ। अच्छा इसको पूरा पैक करके ही रख देवे कुछ खोलना पूरा मतलब एक बार ढक के रख देवे हाँ बस पच्चीस दिन कुछ आप नहीं। डेट लिख के रख दीजिए बस पच्चीस आज का तारीख लिख दीजिए और पच्चीस दिन वाला तारीख आ जाए वो तारीख लिख दीजिए उस तारीख में आपको उसको खोलना है ड्रम के ऊपर आप तारीख लिख सकते हैं ताकि आप भूल ना जाए और आपको याद भी रहें और 25 दिन के बाद फिर उसको लेकर आपको हिलाना है दो तीन दिन हिलाते रहिए उसको और जब वो पूरी तरह से घुल जाए और उसका अर्क बन जाए अच्छी तरह से उसका कलर विलर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा एक दवाई के रूप में होगा जी तो आप उसको उसी में भी रख सकते हैं या उसको छान के भी उसमें दूसरे ड्रम में डाल सकते हैं या छान के यूज कर सकते हैं छान के उसको अगर यदि हम छोटे छोटे कैन जो आती है हाँ। इसमें रखे तो हमारे लिए दो दो लीटर का बना के रख सकते हैं एक अच्छा हो सकता है कि आप उसी में ड्रम में रहने दीजिए वो पूरा अर्क और उसमें से कुछ आप दो लीटर लेके उसको छान के दो लीटर के बॉटल में आप भर के रख लीजिए तो आप दो दो लीटर के बाजार में बॉटल मिलते हैं बिस्लरी के आप उसमें भर के रख सकते हैं दस बारह बॉटल भी आप बना लिया दो दो लीटर के आपने रख लिया और उस दो लीटर वाले अर्क को आप 100 लीटर पानी में जब आपको 15 दिन में एक बार उसका यूज़ करना है या हफ्ते में एक बार यूज़ करना है तो उस दिन आप वो 2 लीटर वाला क्या ले ले और 100 लीटर शुद्ध पानी में मिलाएँ घोल दे अच्छी तरह से और फिर उसका फवारी आप कर सकते हैं जी तो ये सिस्टमेटिक आपका एक जो है जैविक कीटनाशक दवा तैयार हो गया आपके घर में और आपके ही देख में और आपके ही हाथों से बना हुआ जो बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा आपके खेती में तो मुझे लगता है कि इतनी सारी जानकारी जो है ये आपके लिए काफ़ी है जैविक कीटनाशक आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे आज तक तो वो चीज़ें आपको मिली है तो मैं चाहूँगा कि इसका इस्तेमाल आप अच्छी तरह से करें और इसका फ़ायदा होने पर आप दूसरे किसान को भी ज़रूर बताएं, सबको बताएँ ताकि ये जो है एक क्रांति हमको लाना है जैविक खेती का तो उसमें आपका जो सहयोग है एक दूसरे को बताने का ये बहुत अच्छा काम हो सकता है Uh, महेंद्र जी मैं जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ इस दसपर्णी अर्क का आपने कितनी बार प्रयोग किया है कहाँ कहाँ कर रहे हैं कितने किसान कर रहे हैं थोड़ा सा बताइए जी हाँ हमारे पास कुछ लोग आए तो जैसे उन्होंने देखा कि इसका ये अच्छा है तो वो लोग अपने खेतों में भी यूज़ करते हैं और कुछ लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको जो लोग नहीं कर सकते नहीं। तो उनके लिए हम तैयार करके दें बराबर तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्विस करने के बावजूद भी मतलब कुछ ऐसे मिसाल है कि जो डिपार्टमेंट में कहीं उनका जॉब है सर्विस है लेकिन बाकी समय में वो जाते हैं इन पत्तियों को इकट्ठा करते हैं अपने घर में बनाते हैं और घर में छोटे छोटे उन्होंने लेबल बनाया है वो उन्होंने मुझे दिखाया अच्छा और अच्छा। कहा सर जी आप ऐसा कीजिए आप अपने इसमें भी इसका इस्तेमाल करके देखिए हमें रिपोर्ट बताइए हाँ। इसको टेस्ट करके बताइए चेक करके बताइए तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति जो नौकरी करता है नौकरी करने के बावजूद शहरों में रहता है उसके बावजूद ये सारी चीजें जितनी बताइए जो पत्तियां हैं या गोबर है या गोमूत्र है ये गो किसानों के लिए न मिलने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपके आपके हाथों में नहीं लग सकता जी जी <laughs> तो वो व्यक्ति ऐसा करके उन्होंने दो दो लीटर के कैन बनाए और वो मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं बेच अच्छा, रहे हैं तो ये एक तरह का एक्स्ट्रा बिजनेस भी हो गया एक्स्ट्रा बिजनेस भी हो गया तो ऐसे हमारे जो किसान भाई चाहते हैं ऐसा करें, क्योंकि आखिर किसानों को क्या चाहिए किसानों को रिजल्ट चाहिए सही। रिजल्ट आता है और ऐसी दवाइया जिससे कोई नुकसान, नुकसान नहीं, नहीं है किसी भी तरह का कोई नुकसान जी हाँ तो इस तरह की चीज़ें वो किसान भाई खुद भी तैयार कर सकते हैं और जो नहीं तैयार कर सकता है उसके लिए वो उपलब्ध भी करा के दे सकते, करा है। है। सकते हैं दोनों चीज़ें हो सकती हैं जो लोग मेहनत कर सकते हैं बना सकते हैं तो वो बनाए ही बनाए और दूसरों को भी ये आप सेल कर सकते हैं दूसरों की हेल्प ही हो सकती है एक तरह से वो कीटनाशक दवाई खरीदने से बच जाएंगे और आपका ये सस्ता और अच्छा दवा जो है और जैविक पद्धति से बनाए हुआ ये तरीका ये दवाई ये अर्क जो है लोगों के बहुत काम आएगा और इसको अगर छिड़काएंगे हम लोग और इससे जो फ़सल हमारा होगा आगे चल के तो वो गुणवत्ता वाला होगा आप अपना सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं जैविक विधि से बनाया है ये पूरी तरह से माना एक सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है लेकिन उसमें आपको ईमानदारी से इन सारी चीज़ों को वर्णन करना पड़ेगा बताना पड़ेगा और लैब में अटेस्ट होने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा मैं और एक बात बताना चाहूँ आपने पूछा था कि आपने कितने बार इस्तेमाल, इस्तेमाल किया है, किया है कि तो, लोगों ने इस्तेमाल किया। कैसे हैं हम देखते हैं कि कब कब जैसे जरूरत है तो रेगुलर बेसिस पे ऐसा होता नहीं कि हर पंद्रह दिन में हो पाए नहीं, नहीं। कभी कभार नहीं होता है लेकिन जब देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी या आप लंबी हो गई तुम महीने भरे में इसका एक स्प्रे तो देते हैं तो ऐसा जब स्प्रे करते हैं तो इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं तो अभी रिसेंटली हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे एग्रोनॉमिस्ट आए थे नहीं, नहीं। तो हमने हरी मिर्च लगाई थी उन्होंने कहा भाई साहब आप इसको ना नाइट्रोजन देना बंद कर दीजिए पेड़ पौधा बहुत हाइट काफी हो गई इसकी तो हमने कहा भाई साहब अभी तक हमने उसको नाइट्रोजन बाहर से दिया ही नहीं है तो ये जैसा है की जैसे हमने जो हरी खाद बताई थी मैंने बोला पूरा बारिश में इसको हरी खाद में डाल के फिर इसके बाद इसको लगाया गया है, अभी तक हमने के समय जो आता है, बिजाई आती है। नहीं। तो उन्होंने सोचा की अपने एरिया में कौन कौन लोगों ने लिया है तो एक बार उनके लोग आए थे देखने के लिए तो हमारी वेराइटी है नहीं। Particular इस इसमें हमको अभी तक इतना पौधा नहीं और इतना सुंदर फल हमने देखा नहीं है बोले निकलती है लेकिन उसकी जो ताजगी है तो बोले पौधा मुझे बता रहा है कि मैं सुखी हूँ संपन्न हूँ स्वस्थ हूँ और संतुष्ट हूँ तो ऐसी जो है पौधे जो है उन्होंने फिर वो रिकॉर्डिंग करके ले तो पौधे हमें बताते हैं की उनको क्या चाहिए, क्या चाहिए और कैसे है वो जी <laughs> चलिए महेंद्र जी बहुत अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई जो अभी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो उन्हें खुशी भी हो रही होगी क्योंकि मुझे खुशी हो रही है आपकी बातें सुनकर तो उनके पास भी वो खुशी पहुंच गई होगी और मैं चाहूँगा कि वो खुशी आपके पास बरकरार रहें इसके लिए आपको दर्शपर्णी अर्क बना के रखना है और ख़ुद भी इस्तेमाल कीजिए और दूसरों को भी बताइए कि कैसे इसका उपयोग करना चाहिए और कैसे इसको बनाना चाहिए तो चलिए आप सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और महेंद्र जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो